देखो हायर की तरफ से हम दोनों को डेडलाइन दिया गया है इसका मतलब कि मुझे भी ये सॉल्व करना है विक्रांत ने जानवी की कलाई पूरी ताकत से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा फिर तुम इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती हो सही बात जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी होनी चाहिए अनुष्का जो के एक साइड में खड़ी थी उसने भी बोलना शुरू कर दिया और आप हम लोगों के साथ मिसबिहेव कर रही है विक्रांत जानवी फिर से चिल्ला पड़ी आज तक किसी ने उसकी बेजती नहीं की थी वो दुखी होते हुए जोर से चिल्ला पड़ी तुम और मैं अलग अलग हैं समझे अगर तुम ये केस सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्योंकि तुम्हारे पास डिवीजन चीफ का सपोर्ट है लेकिन अगर मैं और मेरी टीम ये केस सॉल्व नहीं कर सकी तो फिर हम लोगों को घर भेज दिया जाएगा। हमारी नौकरी भी चली जाएगी समझे तुम माँ की आंख विक्रांत गुस्से से धाड़ पड़ा तुम लोग साले सबके सब चूती हो पता नहीं क्या कूड़ा भर लिया है दिमाग में तुम्हें दिख नहीं रहा की हम सब एक ही बोट पर सवार है गिरेंगे तो सब जाएंगे साथ में हमारा दुश्मन एक ही है हम लोगों को तो साथ में मिलकर काम करना चाहिए लेकिन विक्रांत ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा चलो ठीक है तुम लोग मुझे पीछे करना चाहते हो ना ठीक है ऐसा करो कि हम दोनों लोग सेम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन पहले केस को सोल्व करके दिखाता है इतना कहकर विक्रांत पीछे मुड़ गया तभी अचानक से जानवी ने चिल्लाते हुए कहा विक्रांत अगर तुमने रूही को मेरे हवाले नहीं किया तो फिर मैं मैं इतना कहते हुए जानवी ने अपनी गन निकालकर विक्रांत के सिर पर निशाना लगाते हुए तान दिया जानवी के इस रूप को देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत चक्के रह गए उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि बात बात में ही जानवी गन निकालकर विक्रांत के ऊपर तान देगी अगर तुमने रूही को मेरे हवाले नहीं किया तो फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम पर रहम नहीं किया जान्हवी बंदूकताने खड़ी रही लेकिन उसके कांपते हाथ उसके कॉन्फिडेंस को साफ दर्शा रहे थे मैडम जानवी के साथ आए एक ऑफिसर ने चिल्लाते हुए कहा वो सभी जानवी के इस रूप को देखकर काफी डरे हुए थे वो अच्छे से इस बात को समझ रहे थे कि अपने डिपार्टमेंट के ही किसी ऑफिसर की ओर बंदूक तालना बहुत ही सीरियस क्राइम होता है, और इसके लिए जानवी को नौकरी से हाथ धोने के साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है आराम से मैडम जानवी की टीम का एक ऑफिसर जोर से चिल्ला पड़ा उसके चिल्लाते ही डर के मारे अनुष्का और हर्ष भी अपने कदम पीछे खींचने लग गए ये बात है विक्रांत अब मुड़कर जाह्नवी के ठीक सामने खड़ा था तो आप मुझे शूट करेंगी, शाबाश। चलिए चलाओ गोली इतना कहते हुए विक्रांत जानवी की तरफ बढ़ने लगा विक्रांत को खुद की तरफ आते देख जानवी के हाथों में और ज्यादा कंपन होने लगी वो बड़ी मुश्किल से बंदूक का निशाना विक्रांत की तरफ लगाकर खड़ी थी मैडम गोली में चलाना अचानक से एक पुलिस वाला चिल्लाते हुए जानवी की बंदूक के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया वो उसके बंदूक को ब्लॉक करके खड़ा था लेकिन तभी विक्रांत ने जोर से दहाड़ते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया और फिर उसके मुंह पर एक पंच जड़ते हुए उसे दूसरी साइड धकेल दिया विक्रांत का ये रूप देखकर जानवी भी बहुत चक्की रहेगी हर्ष विक्रांत ने हर्ष की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा इन लोगों ने तुम्हें मारा था ना? आज अपना बदला पूरा कर लो जिस जिसने तुम पर हाथ उठाया था उन सभी के हाथ तोड़ दो आज जिससे ये साले कभी किसी और पर हाथ उठाने लायक भी ना बचे इतना कहते हुए विक्रांत ने एक और पुलिस वाले को पंच करते हुए जमीन पर पटक दिया विक्रांत तुम जानवी अभी भी विक्रांत के सामने बंदूकता ने खड़ी थी लेकिन उसका हाथ काफी जोर जोर से कांप रहा था इसके बाद तो जैसे हर्ष को कोई जादुई शक्ति मिल चुकी थी वो इन लोगों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा एक के बाद एक पुलिस वाले को वो पीटने लगा थोड़ी देर में वहाँ चारों तरफ से इन लोगों के दर्द और कराह की लगी। विक्रांत भी अपने फॉर्म में आ चुका था उसके सामने जो कोई भी आ रहा था उसे वो भी बुरी तरह से पीटे जा रहा था विक्रांत अपने साथियों को बुरी तरह पिटता हुआ देख कर सहम उठी उसने तुरंत अपने बंदूक को नीचे फेंक दिया जैसे जन्हवी ने बंदूक नीचे फेंका तुरंत ही विक्रांत और हर्ष भी रुक खड़े हो गए एम सॉरी मैं माफी मांग रही हूँ तुम जीत गए जानवी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अब वो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में आ चुकी थी चलो ठीक है ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ लेकिन उससे पहले तुम्हें रोही को मेरे हवाले करना होगा बोलो जानवी को इस तरह बोलते देख विक्रांत ने कुछ जवाब नहीं दिया उसे चुपचाप पहले जमीन पर पड़ी बंदूक को उठाकर जानवी के हाथ में थमाते हुए कहा आई एम सॉरी मैडम मैं अब आपके साथ काम नहीं करना चाहता यह मेरे लिए नामुमकिन है इसके बाद विक्रांत ने गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा जाह्नवी मैडम No, kindly, fuck off. मेरा दिमाग खराब हो जाए उससे पहले यहाँ से निकल लो जानवी गुस्से से लाल आंखें लेकर विक्रांत को देखने लगी लेकिन इस वक्त उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके साथ आई हुई टीम पहले ही अदमरी हालत में पड़ी हुई थी ऐसे में कुछ बोलने लायक उसका मुंह भी नहीं था लेकिन जानवी भी कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो अपनी बेजती को भूल सकती थी आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे वो हमेशा याद रखेगी विक्रांत के साथ उसके दुश्मनी की ये बस शुरुआत थी ये दुश्मनी अभी आगे बहुत दिन तक चलने वाली है जानवी अपनी इस बेजती का बदला लेकर रहेगी उसकी आंखें जिस कदर विक्रांत को घूर रही उससे यही भाव निकल कर आ रहा था इस वक्त जानवी का बस चलता तो वो विक्रांत को गोलियों से भून कर रख देती लेकिन वो इस वक्त मजबूर थी ऐसे में उसके पास अभी यहाँ से वापस लौट जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था कुछ ही पल में वो अपनी टीम के साथ यहाँ से लौट गयी अब अंदर सिर्फ हर्ष अनुष्का विक्रांत मौजूद थे जो कि जानवी को जाते हुए देख रहे थे जैसे ही लोग नजरों से ओझल हुए तुरंत ही अनुष्का ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर ये लोग तो गए जैसे ही अनुष्का ने ये कहा तुरंत ही वहां पर हर्षित और रूही एक साथ प्रकट हो गए। ये दोनों पीछे के दरवाजे से यहाँ आए हुए थे और उनके शरीर पर मिट्टी भी लगी हुई थी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी गैराज में काम करके आ रहे हर्षित ने तो अपने हाथों में लैपटॉप भी लिया हुआ था क्या हुआ काम हुआ की नहीं विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखते हुए पूछा हो गया सर होना ही था रूही ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने कार का डोर अनलॉक किया और इसने सारी इन्फॉर्मेशन अपने लैपटॉप में कॉपी कर लिया दरअसल विक्रांत का पूरा प्लान यही था उसने इसीलिए जानवी को यहाँ पर बुलाया था उसका प्लान ही ये था कि जानवी को अपने साथ बातों में उलझाए रखेगा और तब तक हर्षित और रूही मिलकर उसके पास तमिल स्टार से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे हासिल कर लेंगे विक्रांत शुरू से ही जन््ही के साथ काम नहीं करना चाहता था वो पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन को किसी तरह हासिल करने का जुगाड़ लगा रहा था आखिर में उसने रूही और हर्षित की मदद से इस काम को अंजाम दे ही डाला रूही लॉक खोलने में एक्सपर्ट थी और हर्षित हैकिंग में एक्सपर्ट था ऐसे में रूही ने जाकर जानवी की कार का लॉक ओपन कर दिया जबकि हर्षित ने जन्नवी के लैपटॉप को हैक करके उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लिया ये तो बिल्कुल पागल है बताओ सर के ऊपर बंदूक तान दिया आश्चर्य जता देगा मैं तो भूल गई वरना इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी थी और फिर कम्प्लेन कर देते तो नौकरी भी चली जाती इसकी विक्रांत इस वक्त रूही की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था बल्कि उसका ध्यान इस वक्त कहीं और लगा हुआ था वो कुछ बड़े ध्यान से याद करने की कोशिश कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था की बातों ही बातों में अचानक से जानवी ने उसके ऊपर बंदूक क्यों तान दिया पहले तो जान्हवी को दीवार के सारे दबोच खड़ा था लेकिन फिर अचानक से जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तभी जान्हवी ने उसके ऊपर बंदूक तान दिया लेकिन क्यों ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी तो फिर क्यों उसने बंदूक तान दिया विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो हैरत में पढ़कर इस बारे में समझने की कोशिश कर रहा था उसे कुछ गड़बड़ होने का शक हो रहा था हर्षित थोड़ा सीसीटीवी फुटेज चेक करो तो यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है विक्रांत ने तुरंत ही हर्षित से कहा लेकिन यहाँ पर मौजूद अन्य लोगो को ये नहीं समझ आ रहा था की आखिर विक्रांत अचानक ऐसी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए क्यूँ कह रहा है हर्षित ने तुरंत ही अपने लैपटॉप को खोल इस जगह आरोप रिकॉर्ड हुए सीसी फुटेज को चेक करने लगा फोटोज में देखने के बाद पता चला कि जिस वक्त जानवी और विक्रांत के बीच बहस हो रही थी उसी टाइम कोई अंदर ऑफिस में घुसा हुआ था उसने अपने चेहरे को से हुआ था। और वो के भीतर लगे हर एक व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए सारे इन्फॉर्मेशन की फोटो को क्लिक किया इसके साथ ही उसने रूही द्वारा दिए गए बयान की लिखित कॉपी की भी फोटो क्लिक कर लिया था उधर इस वक्त जानवी के साथ गाड़ी में बैठे उसके एक टीम में कहा मैडम ये लोग हमारे इतने साथियों को कैसे मार सकते है हमें इसकी कम्प्लेट करनी चाहिए मुझे इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी थी फिर मैं हेडक्वार्टर में ये वीडियो दिखाकर इन सबकी वर्दी उतरवा देता जानवी ने उसके बातों पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया बल्कि वो अपने फोन में विक्रांत के यहाँ से चोरी की गई इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखने में लगी हुई थी मनी मन वो खुद से बातें करते हुए कह रही थी विक्रांत सक्सेना तुम खुद को बहुत चराग समझते हो न तुम्हे पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ हाँ है रूही को तुमने मेरे हवाले नहीं किया कोई बात नहीं फिर भी मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई अब देखते हु कौन पहले तमिल स्टार को ढूंढ कर लाता है